राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है महात्मा गांधी के जीवन के संस्मरणों पर आधारित एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक बहुरूप गांधी से संकलित प्रेरक ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला इस श्रृंखला में सुनिए कार्यक्रम हकीम राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से मैट्रिक पास कर लेने के बाद गांधी जी के घर वालों ने उन्हें ऊंची पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजने का निश्चय किया गांधी जी ने अपने भाई से कहा कि मेरी इच्छा इंग्लैंड जाकर डॉक्टरी पढ़ने की है पर उनके बड़े भाई ने इंकार कर दिया क्योंकि वैष्णव घर का लड़का मुर्दों की चीरफाड़ कैसे करेगा गांधी जी के स्वर्गीय पिता करमचंद गांधी को भी यह बात पसंद नहीं थी इस पर गांधी जी की यह इच्छा पूरी न हो सकी परंतु उनके मन से मिटी नहीं और जीवन भर उनको रोगियों की देखभाल करने का चाव बना रहा खासकर प्राकृतिक चिकित्सा में उनकी बड़ी रुचि थी और इस विधि से उन्होंने अपना ही नहीं अपने बाल बच्चों और मित्रों का भी इलाज किया 30 वर्ष की आयु में जब गांधीजी दोबारा दक्षिण अफ्रीका से विलायत गए तो उस बार भी उनकी इच्छा डॉक्टरी पढ़ने की हुई लेकिन तब भी चीरफाड़ ही उनके मार्ग में बाधक बनी जीवित जीव जंतुओं की चीरफाड़ करने या सीरम तैयार करने के लिए उन पर तरह-तरह के प्रयोग करने के गांधीजी खिलाफ थे इसी कारण एलोपैथ डॉक्टरों और उनकी दवाओं से उन्हें नफरत थी साथ ही गांधीजी इस पर भी दुखी थे कि आयुर्वेद के चिकित्सक नए प्रयोग करने की चेष्टा नहीं करते प्राकृतिक चिकित्सा ने उनको बहुत प्रभावित किया और उसी के माध्यम से रोगियों की चिकित्सा और सेवा शिशुसा करने की उनकी इतने दिनों की इच्छा पूरी हुई लुई कुने की पुस्तक ने उन पर बहुत प्रभाव डाला और इसी को पढ़कर वह जल के द्वारा रोगियों का उपचार करने में प्रवृत्त हुए पहले उन्होंने अपने पर तथा अपनी पत्नी और लड़कों पर प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोग किए इसके बाद गांधीजी मिट्टी हवा पानी और धूप आदि प्राकृतिक तत्वों द्वारा रोगों का उपचार करने लगे गोली और मिक्सचर पिलाकर शरीर में विष बढ़ाने की बजाय वह खान-पान में परहेज, उपवास और जड़ी-बूटी के उपयोग का समर्थन करते थे। गांधीजी बड़े ध्यान से रोगी की दशा की देखभाल करते थे। इससे उनको इलाज में काफी सफलता मिलती थी। इस प्रकार गांधीजी दक्षिण अफ्रीका में पहले कोली बैरिस्टर होने के साथ-साथ पहले कोली डॉक्टर भी थे। बहुत से भारतीय और यूरोपीय रोगी उनके पास आते थे। अपने बहुत से मुवक्किलों के वह घरेलू डॉक्टर भी बन गए थे उन दिनों उनकी चिकित्सा का ढंग बहुत नया और अनोखा जान पड़ता था लेकिन बाद में चिकित्सकों ने भी उनकी कुछ बातों का समर्थन किया एक बार उनके 10 बरस के बेटे को टाइफाइड हो गया डॉक्टर ने उसे मुर्गी का शोरबा और अंडे देने को कहा गांधीजी आमिष आहार नहीं देना चाहते थे अतः उन्होंने स्वयं ही बालक की चिकित्सा करने का फैसला किया वह रोगी को केवल पानी और संतरे का रस पिलाते थे और उसके शरीर पर गीली चादर लपेटकर ऊपर से कंबल ढक देते थे एक बार बुखार की तेजी में बालक बड़बड़ाने लगा तो गांधी जी घबराए फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अपनी चिकित्सा जारी रखी और आखिर उसे अच्छा कर लिया टाइफाइड के और भी कई रोगियों को उन्होंने इसी तरह सुई लगाए बिना अच्छा किया था एक बार कस्तूरबा को बहुत गंभीर रक्तहीनता एनीमिया हो गई गांधी जी ने कस्तूरबा को बहुत दिनों तक नींबू के पानी पर रखा दाल और नमक मना करने पर कस्तूरबा बोल बैठी कहना तो बहुत आसान है लेकिन क्या तुम भी इसे छोड़ सकते हो गांधीजी ने तुरंत उत्तर दिया यदि डॉक्टर ऐसा कहे तो मैं निश्चय ही छोड़ सकता हूं किंतु मैं डॉक्टर के कहे बिना ही एक बरस तक दाल और नमक नहीं खाऊंगा बाद में कस्तूरबा बहुत अनुनय विनय करके भी अपने हठी पति को इस व्रत से नहीं डिगा सकी फलस्वरूप रोगी और चिकित्सक दोनों ने दाल और नमक खाना बंद कर दिया इसी प्रकार दूसरी बार गांधीजी ने कस्तूरबा को 15 दिन तक उपवास कराकर और केवल नीम के पत्तों का रस पिलाकर अच्छा कर लिया गांधीजी पेट साफ रखने पर बहुत जोर देते थे शरीर में जमे हुए विष को निकालने के लिए वह उपवास करने और एनीमा लेने की सलाह देते थे उनकी राय थी कि सिर दर्द अजीर्ण और कब्ज सामान्यतः अधिक खाने और शारीरिक श्रम न करने का ही कुफल है प्रतिदिन नियमित रूप से तेज चाल से टहलकर वह अपने को स्वस्थ रखते थे वह कारावास के समय में छोटे से खेरे के भीतर ही सुबह शाम टहला करते थे प्राणायाम को भी गांधी जी अच्छा समझते थे वह यह जानते थे कि मानसिक अशांति के कारण शरीर भी रोगी हो जाता है और मन शांत होने पर शरीर भी स्वस्थ सबल बना रहता है राम नाम को वह मानसिक अशांति की दवा समझते थे उनके लिए राम नाम का अर्थ था दुश्चिंतताओं को छोड़कर ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना राम नाम सारे दुखों की परम औषधि है दक्षिण अफ्रीका में जब पठाणों ने उन पर हमला किया तब उन्होंने अपने सिर मोह और पसलियों पर साफ मिट्टी की पट्टी का इस्तेमाल किया सूजन जल्दी ही ठीक हो गई प्लेग टाइफाइड मसूरिया कब्ज पीलिया रक्तचाप आग से जलने और शीतला आदि रोगों में तथा टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए गांधीजी मिट्टी की पट्टी का प्रयोग करते थे जहाज में खेलते-खेलते उनके 8 वर्ष के पुत्र के हाथ की हड्डी टूट गई गांधी जी ने बालक का हाथ मिट्टी की पट्टी चढ़ाकर ही अच्छा कर लिया बहुत से रोगियों को अच्छा करने के बावजूद गांधी जी कहते थे कि मेरे चिकित्सा संबंधी प्रयोगों पर आंख मूंदकर विश्वास न किया जाए इस प्रकार नए ढंग से चिकित्सा करने में खतरा है इसे वे स्वीकार करते थे गांधी जी समझते थे कि रोग के इलाज की अपेक्षा स्वास्थ्य को बनाए रखना ज्यादा जरूरी है दो चार प्रसूति घर अस्पताल या दवाखाने खोलने के बजाय वह लोगों को सफाई तथा स्वास्थ्य के नियमों का पालन सिखाने पर अधिक जोर देते थे वह यह नहीं कहते थे कि, कि किसी भी हालत में एलोपैथी दवा ली ही ना जाए सेवाग्राम में हैजा फैलने पर उन्होंने आश्रम वासियों तथा आसपास के गांव वालों को टीके लगवाने की अनुमति दी गांधीजी जानते थे कि प्राकृतिक चिकित्सा सभी रोगों को अच्छा नहीं कर सकती फिर भी कई कारणों से वह उसका प्रचार करना चाहते थे एक यह था कि देश के गरीब लोग भी इस इलाज को कर सकते हैं 77 वर्ष की अवस्था में गांधीजी ने बड़े उत्साह पूर्वक उरुली कंचन गांव में एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की थी वहां कोई बहुत महंगे सामान या उपकरण नहीं थे गांधीजी के विचार में वही आदर्श चिकित्सक है जिसको औषधि शास्त्र की अच्छी जानकारी हो और उससे जनता को लाभ पहुंचे वे चिकित्सकों की एक वार्षिक आय बांध देना चाहते थे जिससे वे अमीर गरीब किसी भी रोगी से पैसे लेने की आशा रखे बिना उसका इलाज करें उरली कंचन में उन्होंने स्वयं कई दिन तक रोगियों की परीक्षा करके नुस्खे लिखे थे एक नुस्खे में लिखा था राजू के लिए धूप स्नान कटि स्नान घर्षण स्नान फलों का रस और मट्ठा दूध बंद मट्ठा हजम ना हो तो सिर्फ फलों का रस और उबला हुआ पानी पिए एक और नुस्खे में था पार्वती के लिए केवल मुसम्मी का रस कटि स्नान घर्षण स्नान पेड़ों पर मिट्टी की पट्टी प्रतिदिन सूर्य स्नान इतने से वह ठीक हो जाएगी राम नाम का महात्म्य उसे समझा दें आश्रम में लोग मजाक में कहा करते थे कि यदि बापू को अपने पास बुलाना चाहो तो बीमार पड़ जाओ आश्रम के हर रोगी के बारे में गांधी जी को छोटी-छोटी बातों की भी खबर रहती थी और वह घूमकर लौटते वक्त उन्हें देख आते थे रोगी का पथ्य किस तरह का होगा किस प्रकार उसका शरीर पोछना होगा या मालिश करनी होगी इन सब के बारे में वह विस्तार से हिदायतें देते थे एक बार उन्होंने सेवाग्राम में रोज 1 घंटा रोगियों को देखने का निश्चय किया तो आसपास के गांव से झुंड के झुंड लोग वहां पहुंचने लगे सबके लिए उनका यही नुस्खा था हरी साग खाओ मट्ठा पियो मिट्टी की पट्टी लगाओ कभी-कभी वह रोगी के मल की स्वयं ही जांच करते थे यदि रोगी बहुत दुर्बल न होता तो वह उसे खुली हवा में रखते थे रोगी की हालत को ध्यान से देखकर गांधीजी इलाज बताते थे उनके एक साथी का रक्तचाप उत्तेजना होने पर बढ़ जाता था गांधीजी ने पहले दिन उनसे बहस करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा और बहस के पहले और फिर बाद का रक्तचाप लिया अगले दिन एक तख्ते पर उन्होंने एक लकीर खींची और उनसे उसी लकीर पर आरी से सीधा चीरने को कहा तथा इस काम के पहले और बाद में फिर उनका रक्तचाप लिया तीसरे दिन उन्हें दो फर्लांग दौड़ाने के बाद जब उनका रक्तचाप लिया गया तो पता चला कि चाप कम हो गया है पहले दो दिन चाप बढ़ा था गांधीजी ने उन्हें बताया कि जब भी तुम्हारा रक्तचाप बढ़े तुम थोड़ा सा घूम-फिरकर उसे कम कर सकते हो गांधीजी चाहे कितने भी जरूरी काम या बातचीत में व्यस्त रहे हों रोगी की दवा दारू सेवा-शुशुरसा के संबंध में कोई भी व्यक्ति जाकर उनसे सलाह कर सकता था जेल में भी वह अपने साथी कैदियों की चिकित्सा की अनुमति अधिकारियों से ले लिया करते थे प्रसिद्ध नेतागण कहीं मनमानी न करें इसलिए वह उन्हें सदा अपनी नजर के सामने रखते थे एक बार दमे का कोई रोगी उनके पास आया गांधी जी ने उनसे बीड़ी सिगरेट छोड़ने को कहा 3 दिन के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ वह बेचारा एकाएक न छोड़ पाने के कारण दो-तीन सिगरेट छिपाकर पी लेता था तीसरे रोज रात को उसने ज्यों ही दियासलाई जलाकर सिगरेट सुलगानी चाही क्यों ही ताज की रोशनी उसके मुंह पर पड़ी वह चौंक पड़ा और देखा कि गांधी जी सामने खड़े हैं उसने गांधी जी से माफी मांगी और बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीना छोड़ दिया जिससे वह दमा के रोग से मुक्त हो गया गांधी इस श्रृंखला में अभी आपने सुना कार्यक्रम हकीम विषय संयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा विषय समन्वय डॉ अमरेन्द्र बेहरा भाषा विशेषज्ञ डॉ ओम प्रकाश सिंह आलेख अनु बंडोपाध्याय निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर वाचन स्वर डॉ संध्या सिंह ध्वन्यांकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति a dít